रहो भैया कौन मना कर रहा है ये ठीक है तो किसी ने किसी निष्कर्ष के साथ ही हम जीते हैं है ना ऐसा है कि नहीं निष्कर्ष यदि गलत है तो जिंदगी अधूरी है, है ना निष्कर्ष गलत का मतलब निष्कर्ष अधूरे हैं तो निष्कर्ष गलत है तो जिंदगी अधूरी है और तो जिंदगी गलत है अधूरी जिंदगी बराबर शोषण अधूरी जिंदगी बराबर किसका शोषण हुआ यदि मैं ठीक से नई निष्कर्ष बना पाया या अधूरा निष्कर्ष रहे हम सब हम सब की जिंदगी एक निष्कर्षों का फल है या नहीं है तो निष्कर्ष अधूरे तो जिंदगी अधूरी है ना? तो न्याय हुआ क्या अन्याय किसका शोषण हुआ सबसे पहले किसका हुआ हमारा खुद का शोषण हुआ तो जब मैं कहता हूं कि हम शोषण पूर्वक जी रहे हैं तो लोग समझते हैं कि दूसरे के शोषण की बात कर रहे हैं दूसरे का शोषण तो इसमें बिल्ट इन है स्टार्टिंग क्या है फिर से कहता हूं अगर जिंदगी को हमने समझने की कोशिश की और जिंदगी के बारे में कोई निष्कर्ष बनाए और वो निष्कर्ष यदि अधूरे निष्कर्ष अधूरे तो ज़िंदगी पूरी है अधूरी अधूरी, अधूरी जिंदगी तो हमारे साथ न्याय हो पाया क्या हम अपने साथ न्याय कर पाए तो हम अपने साथ अन्याय कर लिए इसका मतलब अपनी ज़िंदगी का शोषण हो गया आइए भैया आइए आपको कई बार याद किया गया और यकीन मानिए आप ही के लिए बात हो रही थी कि हम कोई ना कोई निष्कर्ष तो बना के जी रहे हैं या नहीं जी रहे हैं। आप बताओ कोई ना कोई निष्कर्ष लाइफ के बारे में ये सही है यह गलत है ऐसे जीना वैसे जीना ते जीना नहीं करना करना कोई एक हाइपोथेसिस लेकर एक निष्कर्ष लेकर हम जी रहे हैं हाँ या ना हाँ अगर निष्कर्ष अधूरे तो जिंदगी पूरी हो सकती है क्या नहीं तो अगर हमने एक उम्र में जिंदगी के बारे में निष्कर्ष बनाया और यदि वो गलत बन गए तो अपनी जिंदगी के प्रति हमारे अपनी जिंदगी में हमारे प्रति हम न्याय कर पाए या अन्याय है तो आप जो भी निष्कर्ष बना के जी रहे हैं कोई ना कोई निष्कर्ष तो बना ही रखे हैं कहीं कही ना कहीं तो जमा है ही आदमी या तो संवेदना में जमा है या संग्रह में जमा है या शोषण में जमा है या देश के प्रति जमा कहीं ना कहीं तो उसने अपने को सरेंडर किए ही हुआ है ना वो निष्कर्ष है तो ये समझ में आ जाए कि हम अभी शोषण कर रहे हैं अपने आप का यदि वो हमारे निष्कर्ष पूरे नहीं हैं और हम उसमें जमा हो गए तो क्या हो गया शोषण है कहीं ना कहीं तो आदमी जमा रहेगा रहेगा ठीक हो होगी बात आगे बढ़े कहाँ रहते हैं आप चलिए थोड़ी सी बहुत आगे बढ़ाएं बड़ी इंटरेस्टिंग बात हो रही थी तो तन मन धन के बारे में क्या विचार हैं उनको हम समझ रहे थे उसमें दूसरा विचार आया भौतिकवाद भौतिकवाद की शुरुआत कहाँ से है आदर्शवाद में ये जो ईश्वरवाद जो मंदिर गिरजाघर और ये जो जिस प्रकार से चले और इसमें जितने भी जो आश्वासन थे जो, जो जो भी कुछ कहा गया था वो सब पूरा नहीं हुआ उसके कारण क्या हुआ लोगों में उसके प्रति गहरी अस्वीकृति बनी विरोध बना मंदिर में किसी मठाधीश ने कह दिया कि अब ऐसा होना है और लोग वैसा करते थे लेकिन जो युवा लोग आते थे आगे आगे उनको लगता था यार क्यों करना है ये वो तो तार्किक भी नहीं लगता था क्या लगता था लॉजिकली ठीक नहीं लग रहा है ना तो लॉजिकली ठीक नहीं लग रहा है व्यवहारिक ठीक नहीं लग रहा है तो लोगों के मन में धीरे धीरे धीरे क्या हो गया तो क्या हो गया क्या करना है? तो लोगों के मन में क्या हो गया विरोध आया तो आस्था में ये आदर्शवाद कैसे चलता था आदर्शवाद में मुख्य कड़ी क्या है? चलने का तरीका क्या है? आस्था आस्था का मतलब क्या होता है आस्था का मतलब है जानते नहीं है मानते हैं आस्था को लिख दो यहां पर क्या होता है आस्था का मतलब जैसे ईश्वर के प्रति हमारी आस्था है या ईश्वर को हम जानते हैं तो जानते नहीं है जाने बिना मानना बराबर ठीक है बात तो आदर्शवाद में जो जब लोग जिए और जो शोषण और जो भी दिक्कतें आती रही उन दिक्कतों के विरोध में लोग काम करते हैं तो विरोध में काम करने पे क्या होता है विरोधी का विरोध होता है सच्ची भैया तो तो? एक गायत्री परिवार वाले भी अच्छे काम कर रहे हैं मेरे को ऐसा लगता है ठीक है लगने परिवार तो? और वो लोग भी मिशन बना करके वो लोग भी कहीं पर दान पेटी का चंदा वगैरह भी रखते नहीं हैं वो लोग और घर घर अपना ही मतलब प्रचार होता है वो तो आरएसएस वाले भी करते हैं वो तो आप पार्टी वाले भी कुछ अच्छे करते हैं और वो तो बीजेपी वाले भी कुछ करते हैं कांग्रेस वाले भी करते हैं भी भी कहा आदिवासी लोगों को आदिवासियों को हेल्थ की और एजुकेशन की काम करते अच्छा यहाँ जैसे मानते हैं मांगते नहीं है, है राशि वैसे ही वहाँ लोग भी नहीं मांगते हैं गायत्री को जानते हैं गायत्री को मानते हैं मानते हैं तो क्या हुआ गांव-गांव मतलब लोग भी का चलता है उनका भी आप, अगर, बना अगर, बना है। अगर पर्टिकुल, पर्टिकुल पे अगर पर्टिकुलर पर्टिकुलर मुद्दे बात बात करनी होगी तो तो सब तैयार होंगे तो करेंगे है एक विशेष आस्था से चल रहे हैं या मानने जानने की विधि से चल रहे हैं गायत्री को जान पाए या जा गायत्री को मानते हैं उनको आस्था है उनमें तो आस्था का मतलब क्या होता है ये लिखा है देखो जाने बिना मानना हाँ, मानते हैं जानने <laughs> जानने जानने से से से से से अपना होगा होगा होगा होगा या मानने से हो मानने से जानने से नहीं जानने से भी है दोनों में होगा दोनों में त्रप्ति है हाँ। माने में क्या आवश्यकता है बड़ी अच्छी बात हो रही है आप मानते हो तो मानने से परंपरा बनेगी या जानने से परंपरा बनेगी जानने कोई किसी को मानेगा कोई किसी को नहीं मानेगा तो मानने की परंपरा बन सकती है क्या था था था था था था। सही में एक गलती माने को जाएंगे तो मानने की कोई परंपरा बनती नहीं है ये आपको समझ में आ रहा है कोई एक आदमी कुछ मानता है गायत्री को आप मानते हो और मैं उसको नहीं मानता क्योंकि गायत्री को आप मेरे को मनवा नहीं सकते क्यों क्योंकि गायत्री को आप जानते नहीं हो यदि गायत्री को आप जानते होते तो मुझे भी जनवा देते नहीं गांव-गांव के घर घर पे वहाँ भी वो लोग करवा रहे हैं भैया क्या करवा रहे हैं मनवा रहे हैं या जनवा रहे हैं हाँ जी मनवा रहे हैं तो मनवा रहे हैं तो मनवाते तो मानने से तृप्ति हुई क्या आप भगवान को मानते रहे देखो थोड़ी देर के लिए भी भूख लगेगी ना आपको आ, लगेगी लगेगी तृप्ति कैसी होगी खाना मिलेगा खाना मिलेगा मानने से तृप्ति होगी हम सब नहीं, खा नहीं। लेंगे आपको ये आज पसंद देंगे खाना मिलेगा आपको हम सब खाएंगे आज रसपूड़ी बनने वाली है <laughs> तो आपको तरप्ती होगी मानने से होगी या खाना खाने से होगी जानने से होगी खाने खाने से होगी मानने से तो नहीं होगी ना नहीं नहीं होगी मानने से तो नहीं होती ना तरप्ती नहीं होती पक्का देखो रसपुड़ी की बात है तो गई अभी गायत्री के बाद में समझ में नहीं आता क्या हो रहा है ठीक है थैंक यू भाई चलिए तो आस्था का मतलब जाने बिना मानना तो यहां पर आस्था थी तो इसके विरोध में गए विरोध में जाने का मतलब यह नहीं होता कि सही करने लगेंगे विरोध विरोध का विरोध से सही नहीं होता है विरोध के विरोध से कोई दूसरी तरह गलती होती है तो जाने बिना मानना की जगह में हम कहां पहुंचेंगे मानूंगा ही नहीं अब कहां पहुंच गए चाहे कुछ भी हो जाए दूध का जला हुआ अब मानना ही नहीं है नहीं मानने से शुरू किया क्या चीज भौतिकवाद मानना तो है नहीं आज तक भौतिकवाद में विज्ञान में कोई भी चीज मानी ही नहीं गई है क्लोज नहीं करा उन्होंने फाइनल नहीं किया उसको है ना आज कुछ पता है, कल को कुछ पता चलेगा परसों कुछ पता चलेगा इसलिए वो ओपन करके रखा हुआ क्लोज नहीं है ना चलो ठीक है उस, उस विस्तार में नहीं जा रहे इसके विरोध में शुरू किया तो मानव के तन को क्या कहा संवेदना तो इसका सदुपयोग क्या है मौज करो शरीर से क्या करो भोगो तो शरीर का सदुपयोग क्या बता रहे हैं भोग भोग का मतलब समझ गए ना आज ठंडा लग रहा है ठंडा खाओ बाद में गर्म लग रहा गर्म खाओ और आगे चल के गर्म में ठंडा मिला के खाओ है ना ठंडे के साथ मीठा मीठे के साथ शक्कर मतलब वो खट्टा खट्टे के साथ फिर से कुछ मिलाओ तो जितना आप मिला के खा सको उतना आपका भोग तो भोगने के लिए, के लिए के, लगे तो तन का सदुपयोग बता रहे हैं विज्ञान क्या बता रहा है भोग जैसे डॉक्टर के पास जाओगे सर मैं बीमार हो गया हाँ कोई बात नहीं दवा खाइए सर क्या खाना चाहिए जो मन पड़े जो मन पड़े खाओ वापस आना मेरा घर से चलेगा ऐसा है कि नहीं तो तन के बारे में मान्यता क्या है भोगने के लिए अभी डॉक्टर्स को आप देखोगे काफी हेल्थ के लिए हम लोग उसके जिम्मेदार मानते हैं उनको क्या मानते हैं किसके भरोसे बैठे हम लोग डॉक्टरों के भरोसे डॉक्टरों के एक एक पार्टी होती है कभी भी किसी शहर में आए थी आप लोगों को अवसर मिले तो जरूर जाना चाहे पैसे खर्चा करना पड़े आपको एक पार्टी होती है गाला डिनर होता है वो वो क्या होता है कोई कंपनी फोकट में खिलाती है तो ये सब पहुंच जाते हैं पहले प्रेजेंटेशन होता है कोई बढ़िया सा बढ़िया एकदम हाई टेक इंटेलिजेंट प्रजेंटेशन होता है और शाम को फॉलोड बाई द डिनर एंड कॉकटेल डिनर एंड कॉकटेल ठीक उसके बाद आप डॉक्टर को देखिए पूरा फिलोसफी आपको समझ में आ जाएगा कि भौतिकवाद है संवेदनाएं शरीर कुछ फर्क नहीं पड़ता एक किसी पार्टी में हम भी चले गए हम तो अध्ययन करने वाले सब जगह गए तो इंदौर के एक डॉक्टर ने बड़े नाम नामी नामचीन या न ना हार्ट स्पेशलिस्ट कौन से स्पेशलिस्ट और दिन भर वो बैठे रहते हैं और बताते रहते हैं देखो सिगरेट नहीं पीना चाहिए दारू नहीं पीना चाहिए इससे प्रॉब्लम जिम जाया कर ये कर वो कर ये सब करते रहते हैं गाइड करते रहते हैं क्योंकि हार्ट के स्पेशलिस्ट हैं और खुद का साइज इतना बड़ा है संयोग से वो पार्टी में मिल गए पहचान के थे तो इधर कुछ फसा हुआ है इधर कुछ फसा हुआ है इधर कुछ फसा हुआ है डॉक्टर साहब हेल्थ वाले बड़ा आनी जाए मैंने कहा चलें तो चलें तो टेकिटी जी कोई नहीं, चलता है सर हाँ ऐसी इधर उधर की बात होने लगी मैंने पूछा बात घुमाते घुमाते हमने पूछा ये बताओ ये जो हार्ट का जो प्रॉब्लम है उसका कोई संबंध है क्या डाइटरी से कोई संबंध मैंने कहा सिगरेट से दारू से मटन से कुछ नहीं होता मैं देखो तीस साल से खा पी रहा हूँ क्या हुआ मेरे को अभी दिन भर उसी की शिक्षा देते हैं है ना तो उनको जो एजुकेशन मिला है उसकी बात वो करते हैं एजुकेशन क्या मिला है ये सब बॉडी इसका कुछ पता नहीं है किसको क्या होता क्या नहीं होता है कोई इसकी व्यवस्था नहीं है खाओ पियो मौज करो भोग तो विज्ञान से क्या निकला तन को तन का सदुपयोग क्या भोग भैया हाँ जी जैसे भोग में सारे सेंसेज आ गए हाँ। तो सारे सेंसेस का ठीक है मीठा खाया हमने या ठंडी एसी की हवा सारी बात समझ में आती है हाँ। बट जब आदमी ड्रिंक करता है तो उसमें कौन सा हाँ, अच्छा प्रश्न है कौन सा सेंस सेंसेशन को अब लॉस करना है यही सेंस नॉनसेंस क्योंकि इतने सेंसेस में पढ़कर भी अपने कोई को खुशहाली हुई नहीं तो थोड़ी देर नॉन करते हैं यार डू सम नॉन सेंस सो यू विल लूज यूर कंट्रोल ऑन योर बॉडी एंड बी आउट ऑफ योर कंट्रोल यू एंजॉय ठीक बात है हाँ जी? वो तो ठीक बात वो तो ठीक बात तो ये समझ में आया तो सेंसेस या नॉन सेंसेस दो विधि से भुगने के तरीके मन को क्या कहा मन को बोलते हैं कि ये सब कुछ ऐसा है नहीं ये आपको भ्रम होता है इल्यूजन है ना ऐसा आपको लग रहा है कि आप कुछ ऐसा है नहीं ये सब इलेक्ट्रिक करंट है अंदर जो भी न्यूरोपैथी वाले लोग होंगे न्यूरो न्यूरोसर्जन उनसे आप बात करो मैं नाम की को कोई चीज़ होती पहले तो कुछ नहीं होता सब खल खोल कर देख लिया हमने कुछ नहीं होता तो ये मेरे को क्यों लगता है कि मैं सुखी होना चाहता हूँ अच्छा चाहता हूँ बुरा ये सब आपका कंडीशनिंग है ये सब कुछ ऐसा होता ही नहीं है तो ये आपका एक भ्रम है एल्यूजन है ये क्या ये? है ये इल्यूजन है इल्यूजन में क्या हो जा रहा है इल्यूजन का मतलब क्या होता है है ना कभी आपको कुछ लगता है कभी आपको कुछ लगता है इल्यूजन का मतलब ये हुआ ना कभी आपको क्या लगता है कभी आपको लगता है तो भ्रम एक प्रकार का इल्यूजन है तो इसके कारण क्या हो गया मन जो है ना एक प्रकार का चंचल हो गया क्या कहा मन क्या है तो मन का सदुपयोग क्या है भौतिकवाद में मन को कहा लगाए किधर लगाए तो मन को लगाना है मनोरंजन में कहाँ लगाना है तो व्हाट इज द राइट यूज ऑफ मन उसको इन्वॉल्व करो काई में कोई नई चीज़ सीखो सीखने की भाषा है नई चीज़ में जाओगे तो मन लगा रहेगा मनोरंजन कोई लड़ाई की बात पढ़ो कोई किताबें पढ़ो इतनी सारी किताबें हैं सब पढ़ डालो है ना वो सब में आपका मन लगा रहेगा व्हाट्सएप करो इंस्टाग्राम करो है ना ये करो मूवी देखो गाने सुनो ये करो गिटार बजाओ पियानो बजाओ ये सब क्या हो गया एक प्रकार से मन इसमें लगेगा तो मन का रंजन होगा ये मन का सदुपयोग है अब धन क्या है यहाँ पर धन को यहाँ कह रहे हैं पैसा और पैसे से क्या मिलता है ऐसा मानते हैं ये सब भ्रमित है कल्पना पैसे से सामान मिलेगा तो क्या हो जाएगा ये सामान क्या होगा है ना धन है तो क्या करेंगे इसका सदुपयोग क्या है धन का सदुपयोग क्या है क्या करना है धन का इंजॉय क्या करने का है है ना उसका क्या मतलब हुआ? पैसे के सदुपयोग क्या बता रहे हैं ये भोगने में सहायक है है ना तो भोगने में लगाओ ये भोगने में सहायक वस्तु होने से भोगने में लगाया जाए ये भोगने में सहायक है तो कहे के लिए कमाते अपने परिवार को ले जाओ यूरोप ट्रिप कराओ यार कार चाहते हैं तो कार ला दो कहे तो के लिए जिंदा हो बच्चे जो मांगते हैं दो पैसे का उपयोग इतना है यार उन्हें देखा क्या है है ना कुल मिला के यहाँ पहुंच गए अब ये देखिए जैसे ये एक विचार है वैसे ये भी एक विचार बन गया कब बना जब ये भी तीनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हो गए मन को मनोरंजन में लगाओ तो उसके लिए शरीर को भोगो और भोगने में सहायक वस्तु कौन सी धन यदि धन ही नहीं होगा तो क्या आप है ना तो धन चाहिए और शरीर में अगर संवेदना ठीक से काम नहीं करेगी तो जिम पे जाओ जिम दोड़ो भागो ने, नेचुरोपैथी सेंटर जाओ पूरा साल खाओ पियो पेट में कचरा भरो और जाके उसको बाद में साल भर में आखिरी जाके निकाल के आओ ताकि वापस आप फिर से भरो ठीक अब ये और वो वो कब कर पाओगे जब पैसा होगा तो पैसा होगा तो भोगना है और भोगने में ये एक और भाग है कि हेल्थ को भी भोगो है ना तो अभी आपको दिखता है कि दिखने में तो आपको बहुत सारा अच्छा दिखता है उसके पीछे के सिद्धांत समझोगे तो पता चलेगा किस प्रिंसिपल पर चल रहा है कोई एक आदमी अब तक मानव जाति में केवल दो विचार हैं कोई आदमी इससे बाहर हो सकता है हो ही नहीं सकता आप इन दोनों दोनों के कॉकटेल हो सकते हैं मैक्सिमम इससे अधिक आप है ही नहीं क्योंकि हम सब प्रोडक्ट हैं पूरी सोसाइटी का सोसाइटी जहां तक पहुंची है वहां तक ही हम हैं तो अब तक विचार कुल मिलाकर इस प्रकार से बनाए तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन में हम जूझते रहते हैं कुछ समय भोगने के बाद बोलते हैं तपस्या करेंगे कुछ समय मनोरंजन के बाद भक्ति में चले जाते हैं कुछ समय बाद बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर ले दान करने चले जाते हैं इनमें स्विच करते रहते हैं क्या करते रहते हैं स्विचिंग मंदिर में अब ये चढ़ना है कलश लगना है तो लाख रुपए की बोली ग्यारह लाख की बोली बीस लाख की बोली दे वहां पर अपन दान करेंगे और दुकान में आकर वापस सबका गला काटेंगे है ना तो ये दिखता रहता है इस प्रकार के झंझटों में जूझते रहते हैं एक तरफ शोषण करते हैं दूसरी तरफ शोषित तो होकर आते हैं वहाँ किसी ने हमको बना दिया दान का दान की महिमा गा दी हम दान करने चलते हैं तो खुद शोषित रहते हैं शोषित करते रहते हैं अब ये कुल मिला के सदुपयोग हुआ ये समझ में आ गया अब यहाँ से तीसरी बात शुरू आती है आपको जो समझ में आए करना नहीं चाहो तो ये तो करोगे करोगे और क्या कर सकते हैं ये जो ये जो विचार है इसका नाम है सहअस्तित्ववाद ये सहअस्तित्व क्यों है कल बताएंगे आपको इसमें क्या मान्यता है तन क्या कह रहे हैं तन को कह रहे हैं साधन काय के लिए साधन है ये? इससे जो मैं है इसमें कुछ ऑर्गन लगे हैं बताया था देखने के यंत्र है ना सेंसरी ऑर्गन तो उनके माध्यम से क्या हो सकता है ये साधन का सदुपयोग क्या है मैं नाम की कोई चीज है उसके लिए साधन है तो इसका यदि सदुपयोग क्या होगा इस शरीर का सदुपयोग क्या है इस शरीर का सदुपयोग क्या है वेरी गुड में जागृति होना समझदार होना बराबर जागृति होना तो जागृति को पाना इसका सदुपयोग जागृति को पाना इस शरीर का सदुपयोग आय के लिए समझदार होने के लिए आंख को यूज करो समझने के लिए कान काय के लिए समझदार होने के लिए नाक काय के लिए समझदार होने के लिए तो शरीर का उपयोग है सदुपयोग क्या है इससे मैं समझदार हो सकूं है ना जैसे आप यहाँ बैठकर अपने शरीर को लगा रहे हो का लिए लगा रहे हो शरीर को कुछ मिलने वाला है आप समझ रहे हो तो ये शरीर का सदुपयोग हो रहा है दुरुपयोग हो रहा है इतना इतना घंटा आप बैठते हो कभी बैठे थे इतने पहले है ना तो फेविकाल के जोड़ लगने के बाद भी नहीं बैठ सकते आप एडवर्टाइजमेंट जो गलत लिखा हुआ है कुर्सी लेके भाग जाओगे तो ये समझ में आए कि जागृति को पाना और जागृति को पाने के बाद क्या करेगा आदमी जिएगा प्रमाणित करेगा तो जागृति को पाना और जागृति को प्रमाणित करना ये तन का क्या है ये तन का सदुपयोग है हाँ जागृति मन को पाना है सदुपयोग किसका होगा सदुपयोग हमेशा वन हायर में है ना वो तो फिर इधर चला गया उपयोग में चला गया शरीर का श्रम शरीर का उपयोग है सदुपयोग नहीं है जैसे शरीर से अगर श्रम नहीं करोगे तो शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो शरीर से श्रम करना आपका चॉइस है या आपके लिए कंपल्सन है उसमें कोई सुख नहीं है शरीर को श्रम पे लगाने से कोई सुख नहीं है शरीर को समझने में लगाने से सुख है सद देखो उपयोग करने में रोटी खाने में कोई सुख है क्या मजबूरी है तो खानी पड़ेगी और खानी है तो बनानी है उसमें कोई सुख नहीं है सुख किसमें है सदुपयोग में सुख है तो तन का सदुपयोग कैसे? वन हायर में यह हॉल का सदुपयोग क्या है किसके लिए कि हॉल का सदुपयोग हॉल के लिए साफ सफाई कर दी ये सदुपयोग है वो तो उपयोग है इसका तो हम सदुपयोग कर पाएगा हम लोग मिलके बैठ के बातचीत कर पाए इसका सदुपयोग है, तो वन हायर इज ऑलवेज सदुपयोग सदुपयोग किसके लिए वन हायर एक कुर्सी का सदुपयोग क्या है हाँ मानव बैठे ही इसका सदुपयोग है मनुष्य बैठ पाए इसका सदुपयोग है और मैं यहाँ बैठ के क्या सदुपयोग करूं तो आपसे बातचीत करूं तो कुर्सी के सदुपयोग मेरे सदुपयोग से जुड़ गया तो न्याय हो गया ये बात समझ में तो बहुत सिंपल सी बात है शरीर के सदुपयोग से हम जागृति को पा सकते हैं जैसे जो बातें कही जा रही है यदि तो आप कान का सदुपयोग करते रहते हैं मेरी बात के साथ अपने कान को जोड़े रहते सुनते रहते हैं है ना तो शरीर विधि से आप सुनते हैं ध्यान तो आपको लगाना ही पड़ता है करने वाले तो आप ही हो तो जागृति को पाना प्रमाणित करना यह शरीर का सदुपयोग मन क्या चीजें है मन को क्या कहा यहां पर मैं जीवन तो मन का क्या सदुपयोग है मन का क्या सदुपयोग वो तो शरीर का सदुपयोग है दीदी समझाना वो भी शरीर का सदुपयोग है जब मैं समझाता हूं तो शरीर का सदुपयोग हो रहा है जीना बहुत बढ़िया बात जीने में क्या करना समझ के जिया तो क्या होगा व्यवस्था होगी व्यवस्था होगा तो क्या होगा व्यवस्था वे में हर आदमी में विश्वास बढ़ेगा या घटेगा तो मन का सदुपयोग क्या है विश्वास पूर्वक है ना हर संबंध में विश्वास प्रमाणित होना क्या है सदुपयोग मन का हर संबंध में जितने भी मेरे संबंध हैं हर संबंध में विश्वास सफल हो विश्वास सफल हो जाए प्रमाणित हो जैसे आप एक मेरे संबंधी हैं हैं या नहीं आप यहाँ पर एक आशा लेके आए कि आपको कोई इंट्रोडक्टरी वर्कशॉप में कोई इंट्रोडक्शन होना चाहिए ठीक से बात पकड़ में आए तो मेरा मन कहाँ लग रहना चाहिए मैं कैसा दिख रहा हूँ मैं कैसा बोल रहा हूँ मैंने क्या खिलाया आप क्या कपड़ा पहने हो इसमें मन लगना चाहिए या मेरा मन इसमें लगना चाहिए कि आपका जो आशा है उसको किस प्रकार से बेहतरीन तरीके से हम पूरा कर सकते हैं ताकि आपके और हमारे बीच में ये संबंध जो बना इसमें जो विश्वास प्रमाणित हो तो मन का सदुपयोग क्या होगा हर संबंध में विश्वास प्रमाणित होना यदि आप भी ऐसा करते हैं तब तो ये प्रमाणित होगा आपका मन कहीं और लगा के रस तब तो नहीं होगा तब तो नहीं होगा है ना है तो ये समझ में आ जाए कि मेरा जो सदुपयोग है मे का जो सदुपयोग है वो आत्मा परमात्मा के चक्कर पड़ना नहीं है मे का सदुपयोग है कि हर एक संबंध में विश्वास मेरे जीने में प्रमाणित हो मैं हर एक संबंध में विश्वासपूर्वक जी सकू भाई के साथ पति के साथ माता के साथ है ना बच्चे के साथ अपने परिवार के साथ पड़ोसियों के साथ पूरे देश के साथ विश्व के साथ और धरती के साथ विश्वासपूर्वक जीना आगे हम लेने वाले हैं दूसरा सब्जेक्ट जिसमें आएगा विश्वास क्या चीज है तो ये समझ में आए धन क्या चीज है धन का सदुपयोग धन का सदुपयोग कंजम्शन नहीं है प्रोडक्शन नहीं है मन का सदुपयोग भी कंजम्पशन और प्रोडक्शन नहीं हो सकता तो धन का सदुपयोग क्या है वन हायर सदुपयोग बताएं, यह तो हमारी मजबूरी है यह तो मजबूरी है यह तो, तो जरूरी है इसलिए धन में सुख नहीं है काय में उपयोग में है जीवन विद्या क्या बता रही धन में भी सुख है धन भी धन से भी आप सुखी हो सकते हो धन से भी सुखी होना है मन से भी सुख है और धन से भी सुख है किस प्रकार सुख है तन का सदुपयोग से सुख मन के सदुपयोग से सुख और धन के सदुपयोग से सुख तो ये कुछ अलग बात हो रही है आदर्शवाद की बात ही नहीं हो रही है जो लोग सोचते हैं शायद जीवन विद्यालय सुविधाओं के पीछे पढ़ेंगे सुविधा नहीं चाहिए दीदी ऐसा कुछ नहीं कह रहे हैं हमारे मन में वहम है में डरे हुए हैं कि कुछ छोड़ने की बात कर रहे हैं नहीं कर रहे तन का भी सदुपयोग कर पाओगे तभी सुखी होगे मन का सदुपयोग कर पाएंगे तब सुखी होंगे और धन का भी सदुपयोग कर पाएंगे तो सुखी होंगे तन का सदुपयोग क्या है समझने समझाने के लिए लगना है जागृति को पाना और प्रमाणित करने में लगना है मन का सदुपयोग हर संबंध में जो विश्वास की डोर है उसको थामे रहना उसको मैं जीते रहना है ना बच्चे के साथ बड़े के साथ जितने हमारे मित्र हैं सबके साथ हर एक आदमी के साथ मुझे ध्यान रहे कि इसके साथ मेरा विश्वास का डोर किस प्रकार बना हुआ है उसमें क्या आशाएँ हैं क्या अपेक्षाएँ हैं उनको पूरा करते रहना है न प्रमित आशा अपेक्षा के बात नहीं कर रहे हैं जो वास्तविक आशा अपेक्षा है उनको पूरा करते रहना उसमें जीना ही ये है हमारा मन का सदुपयोग अब धन का क्या बचा धन क्या है ये धरती धन है ये धरती धन है ये किसकी संपत्ति है ये समाज की संपत्ति है तो धन का सदुपयोग कहा होगा आपके पास में जो भी कैश बैलेंस रखे जो भी रखे उसका सदुपयोग क्या है समाज में समाज मतलब दान नहीं करना है समाज में सदुपयोग होगा तो क्या मतलब होगा उसका शिक्षा और व्यवस्था में कैसे शिक्षा और व्यवस्था अच्छी खड़ी हो जाए धन का सदुपयोग ही शिक्षा और व्यवस्था है और धन से भी आप सुखी हो सकते हैं धन का सदुपयोग होगा तो सुखी होंगे और धन का सदुपयोग नहीं कर पाएंगे तो दुरुपयोग करते हैं धन का क्या क्या दुरुपयोग होता है धन का दुरुपयोग लिखू धन का दुरुपयोग लिख देते हैं क्या क्या दुरुपयोग है कोई बता सकता है पहला दान सबसे बड़ा दुरुपयोग दान क्या चीज है, है। हा हाँ, दुरुपयोग है और कोई बताया धन का क्या दुरुपयोग है तब भी दान दान का मतलब ही क्या हुआ आपको समझ में आया नहीं और आपने किसी और के भरोसे दे दिया उसका सुख आपको नहीं मिलेगा आपको डाउट ही बना रहेगा पता नहीं क्या हुआ मैंने दिया था उसको क्या हुआ आप तो धान दे दुखी हो जाओगे धन का संग्रह फर्स्ट हाँ गरीब को दिया आपने गरीब को देखा कि आपको ये समझ में नहीं आया गरीब को देना है तो गरीब को चाहिए क्या पहले सुविधा चाहिए क्या पहले सुख चाहिए गरीब गरीब क्यों है सुविधा का अभाव सुविधा का अभाव क्यों है क्योंकि शिक्षा का अभाव है और शिक्षा का अभाव क्यों है क्योंकि व्यवस्था का अभाव है तो गरीब गरीब के लिए योग्यता नहीं है उसमें कमा क्यों नहीं खा सकता हूं योग्यता नहीं क्योंकि शिक्षा नहीं है और अवसर नहीं है है ना तो अगर आपको देना है सदुपयोग करना है तो कहां करेंगे गरीब को दिया तो दुरुपयोग हुआ या नहीं हुआ वो राजा जी की जय तो नहीं है राजा जी की जय कल बताया था हो सकता है हमारा अहंकार की पूर्ति है अभी जितना दान है वो हो, हो सकता है हमारे अहंकार की तृप्ति के लिए दे रहा भैया हमारे भाई को काम तो? करने के लिए दे रहा हूँ बीमार को दिया तो वही ना बीमार को दिया वही देखो यही समझ में आना चाहिए कि बीमार आदमी आपके पास क्यों आ गया उसका घर नहीं था कोई मतलब कोई नहीं है उनके परिवार क्यों नहीं उसका कहीं अकल आसमान से पैदा हुआ था नहीं मतलब लोगो ने छोड़ दिया क्यों छोड़ दिया क्यूँकी समाज में शिक्षा नहीं है परिवार को लोग बचा के नहीं रख पाते हैं तो शिक्षा और व्यवस्था की कमी है इसके लिए आदमी बेघर है इसके लिए आदमी गरीब है इसके लिए आदमी बीमार है उसको कोई पूछ नहीं रहा तो ये कमी कहाँ पर है कमी ये शिक्षा और व्यवस्था में है उस पर काम करोगे कि नहीं करोगे तो सदुपयोग वहाँ पर है और अगर आपने दिया तो वो तो उपयोग है वापस क्या है वो उपयोग है उसको भूख लगी लग खाना खा लिया तो कंजम्पन तो क्या हो गया कंजम्पन कैटेगरी में आएगा कि नहीं आएगा जैसे एक भिखारी को खाना नहीं मिला है तो आपने खाना खाया आपने खाना खाया तो धन का सदुपयोग हुआ या उपयोग हुआ अरे सुनो तो आपने खाना खाया तो धन का सदुपयोग हुआ या उपयोग हुआ और दूसरे ने खाया तो क्या उपयोग सदुपयोग में बदल गया नहीं अभी अपना पर आया कि दीवार हटाओ बीच में से आपने खाया तब भी उपयोग और दूसरे ने खाया तब भी उपयोग उससे कोई सुख नहीं है हाँ दान अधिक से अधिक उपयोग कर रहे हैं हम तो उपयोग कर वही तो क्या हो गया अपना पराया हटा के आप तो उपयोग कर जिस खाना खाकर आप सुखी नहीं हुए उस खाना खाकर वो भी सुखी नहीं होगा तो खाना खाना आपकी आवश्यकता है मजबूरी है तो वैसे उसकी भी होगी तो मजबूरी को पूरा करते रहना मना नहीं कर रहे मैं ये नहीं कर रहा कि खाना मत खिलाना लेकिन मजबूरी में जो कुछ भी आपने किया वो मजबूरी में सुख नहीं मिलेगा क्योंकि वो सदुपयोग नहीं है कोई बीमार बीमार क्यों रह गया क्यों नहीं क्यों क्योंकि पूछ रहा है क्योंकि व्यवस्था ठीक नहीं है गरीब गरीब क्यों क्योंकि व्यवस्था ठीक नहीं है तो आपका धन का सदुपयोग कब होने वाला है जब आप शिक्षा और व्यवस्था में उसको लगाते हो यहां पर जितना काम हो रहा है वो उसी विधि से वहां हम सब लोग अपना खाना पीते खरते रहे उसके अलावा जो कुछ भी था अपने कंजम्पन और प्रोडक्शन के अलावा जो कुछ भी है उसी के आधार पर अभी एक व्यवस्था खड़ा करना उसी के आधार पर एजुकेशन के लिए अभी सब चीजें हम खड़ी करते जा रहे हैं क्या प्रॉब्लम है हम सब अपने ही पास उपलब्ध धन के सदुपयोग से सुखी होते हुए उसका सदुपयोग करते चले जाते हैं ये बात समझ में आ गई भैया जो हमने चार अवस्थाएं देखी थी की कोई भी एक अवस्था बाकी तीन अवस्थाओं से ले रही है तो उनसे ज्यादा उनको रिटर्न देती है यही एक सही आचरण हो सकता है तो जैसे अभी धन हमने देखा हमारे लिए धरती धन है तो हम धरती से कुछ लेते हैं तो आ, अगर हमने मानव का सही आचरण समझाया तो हम धरती को उससे ज्यादा लुटा देंगे दें। तो मेरा प्रश्न ये है कि क्या फिर धीरे धीरे धरती का जो धन है वो बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा भाई सच में बढ़ता जाएगा हर जगह पर पानी की मात्रा बढ़ेगी हर जगह पर उर्वरक क्षमता बढ़ेगी हर जगह पर जीव जंतु फ्लरिश होंगे मानव बढ़ेगा तब ये सब बढ़ेगा ना ये बिल्कुल ठीक करें कि हम धरती को देने वाले बन जाएंगे जितना धरती से लिया हमने उससे अधिक हम इसको दे पाएंगे क्या दे पाएंगे या आगे जब करने आओगे तो उसकी तो उसकी मतलब फिर वो लिमिट खत्म हो जाएगी धरती का धन कब तक अरे भैया मतलब... अनंत काल के लिए धरती जियेगी वो दीदी ने ऊपर पूछा था एंट्रोपी अभी विज्ञान पूरा ये कह रहा है कि एंट्रोपी का सिद्धांत है आप कितना भी जियोगे तो धरती को कंज्यूम कर रहे हो धरती की उम्र है तो हम धरती को उम्र दे देंगे क्या दे देंगे उम्र हम सब धरती पर देने के लिए आए लेने के लिए नहीं आए ये धरती ने हमको पैदा किया तो जो एंट्रोपिक सिद्धांत आप लोग जानते हैं एंट्रोपिक सिद्धांत नहीं जानते। कोई भी ग्रह जुड़ता है तो किसी जड़ सिद्धांतों से जुड़ता है तो विज्ञान ये मानता है कि एक जितना जुड़ा है उसके आधार पर एक दिन बाद जाके वापस ये टूट जाएगा तो ये धरती को यदि जिंदगी देनी है तो वो आदमी का काम है धरती ने हमको पैदा इसलिए नहीं किया कि हम इसको बर्बाद करेंगे बल्कि धरती ने हमको इसलिए पैदा किया है कि यदि हम समझदार होते हैं तो धरती को देंगे जितना लेंगे उससे अधिक तो क्या हो जाएगा तो धरती की उम्र बढ़ जाएगी अनंत काल के लिए ये प्लेनेट हो जाएगा जिस भी प्लेनेट पर मानव समझदार हो जाता है वो प्लेनेट जो है वो सदा सदा के लिए उसकी अमर हो जाता है वो ये बात समझ लीजिए है, है ना? ये बात बिल्कुल ठीक बात है ये बहुत अच्छा ध्यान इनका गया कि अगर हम देने वाले सो जाएंगे तो फिर क्या होगा धरती को अपनी ज़िंदगी देंगे हम हम धरती पर लेने के लिए आए ही नहीं हैं क्योंकि हमको देकर ही सुख होता है लेकर कोई सुख नहीं हुआ भैया अभी हम एक गरीबों को दान देने की बात कर रहे इधर। करें हाँ। तो क्या हम इसको इस तरह से देख सकते हैं कि गरीब को कुछ भी, तर, किसी भी तरह का दान देना कोई सलूशन नहीं है, लेकिन उसको सशक्त बनाना चाहिए शिक्षा देकर लेकिन बेचारे को भूख लग रही है तो खाना नहीं खिलाओगे वो टेम्प्रेरी हो, हो गया समझाएंगे हाँ एक सोल्यूशन नहीं हुआ बिल्कुल सहमत बात ठीक फिर ब्रेकफास्ट कराएंगे फिर लंच कराएंगे बीच में चाय पिलाएंगे ठीक है कोई फर्क नहीं पड़ता अभी सभी मेंटली सीख हैं। कोई एक अलग से मेंटल सीखमेंट ढूंढो सभी हैं अभी हाँ जी तो कहाँ पहुंचे क्या चीज समझ में आई? तो दुरुपयोग क्या क्या है बताओ सबसे पहले बताओ दान हो गया और कोई बताए दुरुपयोग बताओ बताओ हा संग्रह करना का मतलब अब संग्रह संग्रह शब्दों के कई लोगों को समझ में नहीं आया संग्रह का मतलब एफडी, ज्वेलरी इंश्योरेंस और बताओ प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी क्या है धन का दुरुपयोग है जैसे अभी देख लीजिए एक छोटी सी बात और कर लेते हैं कोई एक परिवार में माता पिता को धन का सदुपयोग समझ में नहीं आया है है ना ये सब करते रहे बाद में इकट्ठा होता क्या करें क्या करें तो अब जो वो पैसा दे रहे हैं अपने अगली पीढ़ी को तो खाली पैसा दे रहे हैं या सदुपयोग की समझ नहीं है वो भी साथ दे रहे हैं खाली पैसा दे रहे हैं या संग्रह की प्रवृत्ति दे रहे हैं साथ में उसका दूसरा नाम क्या हो गया कि देखो हमको तो सदुपयोग समझ में नहीं आया तेरे को भी नहीं के रख ले इसीलिए कहा है कि यदि हमने दिया अपने बच्चों को अगर धन दिया है भाई तो ये निश्चित मान लो कि उनको समझदार नहीं होना है इसका पूरा पूरा गारंटी करके दिया हुआ है कि तुम समझदार कभी हो नहीं सकते हो तो इससे काम चलाते रहे बात समझ में आ रही है तो धन के सदुपयोग से आप सुखी होंगे और सदुपयोग पूर्व शिक्षा व्यवस्था बनेगी तो आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहने वाला है या असुरक्षित रहने वाला है धन के सदुपयोग से क्या बनेगा शिक्षा और व्यवस्था और शिक्षा और व्यवस्था यदि धरती पे आ गई ठीक ठीक तो उसमें हर आने वाली पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित या असुरक्षित तो आपने अभी तक क्यों रखा है क्योंकि आपको अपने बच्चों के भविष्य की चिंता है वो जायज है लेकिन उसकी पूर्ति का तरीका हमको ठीक से समझ में अभी नहीं आया तो हम सोचे कि संग्रह करके ये सब करके हम धन का सदुपयोग कर लेंगे वो नहीं हो पाया तो ये सब प्रॉपर्टी बनाना टूरिज्म पार्टी एटसेट्रा एटसेक्ट्रा ये जितना भी है मनोरंजन ये सब क्या हो गया धन का दुरुपयोग ये समझ में आया हम लिख लीजिए हम दुरुपयोग पूर्वक दुखी रहते हैं हम दुरुपयोग करते हुए दुखी रहते हैं अभी हम दुखी हैं कि सुखी तो हम दुरुपयोग से कारण दुखी हैं दुरुपयोग पूर्वक हम दुखी हैं सदुपयोग पूर्वक ही हम सुखी होते हैं आप तन और मन और धन तीनों का यदि सदुपयोग नहीं करोगे और सोचोगे कि हमको सुख हो जाए ये संभव है गुप्ता जी संभव नहीं है ना तो तन मन धन तीनों का सदुपयोग होने से ही सुख और यदि अब हम दुखी हैं तो सीधा सीधा मतलब इसका कि तन का और मन का और धन का हम सदुपयोग नहीं कर पा रहे बात समझ में आती है तो दुरुपयोग करना सम्मानजनक है या अपमानजनक है ये एफडी बनाना ज्वेलरी में जाना इंश्योरेंस करना प्रॉपर्टी टूरिज्म सम्मानजनक है या अपमानजनक है जनक। हम अभी अपमान पर जी रहे हैं आप आप देख लीजिए समझिए आगे जी कुछ में कोई भी चीज में बड़े में छोटा अधूरा समाता जरूर है अधूरा समा जाएगा कॉन्फ्लिक्ट होगा जैसे एक प्रकार के दान की बात अभी तक की उसमें आशय तो ये था कि हम सदुपयोग कर रहे हैं अभी आगे जाके क्या हो गया सदुपयोग और दान में भी स्पष्टता आ गई तो ये हायर वर्जन क्या होता है हमेशा एक सिद्धांत है हायर वर्जन में लोअर वर्जन समाया रहता है लेकिन ये वर्ज़न अलग रहता है वो वो उस पर कोई काम नहीं हो रहा है एक भी प्रिंसिपल इसके यहाँ काम नहीं करेंगे बल्कि इनमें जितनी अच्छाइयाँ थी वो सारी की सारी इसमें मर्ज हो गई और वो एक फ्लेवर अलग आया है उसका वो फ्लेवर अलग ही है वो पुराने फ्लेवर पे काम ही नहीं हो रहा है और मान लीजिए ऊपर वाला कोई इसमें आता है और इससे एडजस्ट नहीं हो पाता है। ऐसा होता ही नहीं है आएगा ही नहीं ऐसा हाँ जी शरीर में जी के दिखाना है जैसे मेरे को समझ में आ गया कि, मेरे को समझ में आ गया की श्रम से समृद्धि है ये मेरे को समझ में आ गया समझते समय कान नाक से समझ में आया समझा में ही अब इसको मेरे को प्रमाणित करना है अब मैं अपनी समृद्धि के लिए काम करूंगा, श्रम का डिजाइन करूंगा पहले मैं संग्रह का कर डिजाइन करता था शोषण का कर डिजाइन करता था अब हमने डिजाइन क्या बना लिए श्रम के डिजाइन बना रहे हैं हम हर चीज में श्रम को जोड़ते हैं और ऐसा नहीं कि मशीन नहीं लगाते हैं ये नहीं लगाते लेकिन हम जोड़ते किस प्रकार से हैं पहले इधर जाते थे अब इधर जाते हैं इस प्रकार से इस प्रकार से हम प्रमाणित कर रहे हैं अपनी समझ को अपने में ही हो रहा है ना प्रमाण मेरे को समझ में आया मेरे को कैसे पता चलेगा मेरे को समझ में आया हो तो मेरी कल्पना भी हो सकती है तो मेरी कल्पना है या हकीकत है उसको मैं जी कर देखता हूँ तब तो प्रमाणित होता है जैसे अभी ये यहाँ रखा हुआ है जूस ये रखा हुआ है आपको तो नहीं मिला मेरे को मिला है मेहनत करोगे तो आपको मिलेगा आगे <laughs> देखने से ये पता चलता है कि ये समझ में आया कि ये तरबूज का जूस है और आपको मिला नहीं तो अब क्या करना पड़ेगा इसको प्रमाणित करके देखना पड़ेगा तरबूज का है कि नहीं है अब मैंने आपको दिखाया थोड़ी मैंने उसको प्रमाण किया हाँ नमक भी डाले भैया ठीक है भैया तो अगर मैं ये समझा इसमें से कि भाई जो भी हम कर रहे हैं उपयोग उप्यो, उपयोग जो है, उसमें अगर सही पर्पस है तो गड़बड़ हो गया उपयोग कंजम्पन ये तरबूज का जूस उपयोग कर लिया जरूरी है कंजम्शन हाँ। हुआ।, हुआ।, हुआ ये सदउपयोग नहीं हुआ है मंजूर पर उसके क्या पर्पज इसको लेके बॉडी का बॉडी का जो स्वास्थ्य बढ़ा उससे आपने जो पर्पस लगाया जो अंदर हाँ। तो तो, तो हायर तो हाँ, तो, कोई भी बराबर तो वही हुआ ना मैंने जो भी कार्य किया वो तो जो करना था निश्चित वो तो किया पर उसका यूज कहा हो रहा है है ये एक मूल्य हमने समझा सम्मान आप में से कितने लोग सम्मान पूर्व जीना चाहते हैं अभी सम्मान पूर्व जी रहे हैं क्या अभी एक सूचना मिली हमको कि सम्मान कोई चीज है भाई इस पर तो हमको अभी चलना है एक लाइन में हमेशा बोलता हूं When the search ends then journey begins। मतलब क्या हुआ आपको ये सम्मान का परिभाषा मिल गया तो आपकी सर्च अभी पूरी हो गई खोज पूरी हो गई अब आपकी यात्रा शुरू होनी नहीं ये सम्मान सुन लेने से आप सम्मानजनक जीने लगे ऐसा नहीं है अब अपन क्या करेंगे अपनी पूरी रोटी खा पी के टिफिन तैयार करके क्या काम करेंगे ऐसे कैसे हम मिलकर मैं अपने में अपने परिवार के साथ किस प्रकार से हम सम्मानजनक जी ले ऐसे सम्मान की यात्रा है उस यात्रा पर हम चलते हैं समझना होने के बाद समझना हो गया है ना उसके बाद हम इस यात्रा पर चलने की बात बनती है तो यात्रा पे चलने से यात्रा की समझ से इन सब सबसे सुखी होते हैं हम समझ गए उसका सुख चल रहे हैं उसका सुख आगे बढ़ रहे हैं उसका सुख और हर दिन सुख सुख सुख बढ़ने वाला है हम समझ गए चल नहीं रहे हैं, तो ये सुख जो आज आपको मिल रहा है ये आगे कल आपको मिलने वाला नहीं और ये भी मत मान लीजिए कि पूरा हम समझ गए क्योंकि समझने का डिटेल उतना होना जरूरी है इतना डिटेल में जाना जरूरी जिससे कि व्यवहार में आ जाए आपको समझ में तो आया लेकिन व्यवहार में नहीं आएगा मतलब क्या हुआ आप चाहते नहीं क्या ऐसा नहीं है आपको समझ में तो आया लेकिन व्यवहार में नहीं आ पाया तो उसका मतलब क्या समझने को और डिटेल करने की ज़रूरत है जिस दिन इतना डिटेल कर लोगे कितना डिटेल जितना कि जीने में आ जाए आपके प्रश्न का उत्तर जीने में आ जाने से पता चला कि हम समझ गए हम अगर स्वाधन पूर्वक जी पाते हैं स्वनारी स्वपुरुष चरित्रपूर्वक जी पाते हैं पारदर्शितापूर्वक जीते हैं नीति सम्पन्न होकर जीते हैं तीस मूल्यों के साथ जीते हैं यदि ऐसे जीने की जगह में हम आ जाते हैं तो हमको वहाँ से पता चलता है उसका फीडबैक वहाँ से आता है कि हम समझ गए तब तक, तक क्या हो रहा है समझ रहे हैं जीने से पूर्ति हुई कि हाँ समझ गए तो समझना जीना समझाना ये तीनों चीज़ें एक साथ ही चल रही हैं ये तीनों चीज़ें एक साथ ही चलेगी तो वेन यू आर सर्च एंड देन जर्नी बिगेन्स अभी तो सभी ठीक कर रहे हैं सभी ठीक कर रहे हैं इसका मतलब आपकी सर्च अभी पूरी नहीं हुई है तो जर्नी आपकी चालू नहीं हुई है कितना बड़ा भ्रम कितना बड़ा धोखा हम लेके चल रहे हैं कि खोजने को हम जर्नी मान रहे हैं कितना बड़ा धोखा गुप्ता जी खोजना बराबर यात्रा खोजना कोई यात्रा थोड़ी है खोज पूरी हो गई तो उसके बाद अपनी एक यात्रा है समझने की यात्रा शुरू हुई प्रमाणित होने की यात्रा शुरू हुई परंपरा की यात्रा शुरू हुई आज तक माना जाती खोज ही रहा है ईश्वर को खोज रहा है अपने आप को खोज रहा है मिला ही नहीं है जब तक खोजना पूरा नहीं होगा है ना तब तक यात्रा शुरू नहीं हो रही है और आपको सबको लगता ही है कि आप अपनी पूरी जिंदगी का अवलोकन करो क्या यात्रा की अपन ने किन किन मंजिलों से संपन्न हो पाए हम बताओ क्या हमारी उपलब्धि है वो इसीलिए कि हम खो रहे हैं कौन सा ठीक है कौन सा ठीक नहीं है अभी तो उसी पर काम चल रहा है तो यदि ये, ये परिचय शिविर के माध्यम से आपको ये समझ में आ जाए कि शायद इसमें कोई बात हो रही है जो कि शायद जितना हम जानते हैं उससे बेहतर है तो थोड़ा आगे बढ़ने की जरूरत है और एक जगह इसको पहुँचना पहुंचाना पड़ेगा आपको अपने आप को जहाँ पे आपको लगे कि इसमें बात पूरी है उसके बाद आपकी यात्रा शुरू होती है ये ठीक बात है तो हमको खोज बनना है हाँ या ना हमको क्या बनना है हमारे खोज पूरा होना चाहिए खोज पूरा कहाँ होगा विशेषता में पूरा नहीं हुआ एक आदमी गिटार बजा है हमको लगा ये बढ़िया है एक आदमी पियानो बजा रहा है ये भी बढ़िया एक आदमी गायत्री कर रहा है वो भी बढ़िया एक आदमी भी कर रहा है वो सब बढ़िया लग रहा है तो हमारी तो खोज ही पूरी नहीं हुई सभी बढ़िया है यदि सभी बढ़िया है शिविर के बाद भी तो महाराज कुछ नहीं हुआ एक कर लो दस कर लो कुछ फ़ायदा नहीं तो ये समझ में आ जाए कि हम चाहते क्या है उसको कैसे समझेंगे फिर से याद दिलाता हूँ आपकी कोई जीवन है चाह चाहत है चाहत है वो चाहत की खिड़की खोलो और फिर चीज़ों को देखो यदि दोनों मैच कर जाएगी तो आपकी खोज पूरी हुई और उस खोज के बाद अब आपकी जीने की यात्रा शुरू होगी जिसमें क्वालिटी क्वालिटी हर दिन हर दिन हमारे में क्वालिटी एनहांसमेंट होने की बात ये बात समझ में आई दूसरा मूल्य ले लें तो सम्मानजनक सम्मानजनक जीने की एक यात्रा है ये समझ में आया आज हमको समझ में आएगा अभी हम इस यात्रा पर चलेंगे तो कोई एक जगह पर जाकर आपको अपने में अपने प्रति ये लगेगा कि हम अच्छे आदमी हैं हम अपने में बिना किसी के सर्टिफिकेट के हम अपने में इस जगह पर पहुंच जाएं प्रमाण के साथ कि हम सच में वाकई में इन इन कारणों से इन इन कारणों से मैं जीता हूं और ये कारण मुझे बहुत संतुष्टि दायक है मेरे को स्वीकार है तो अपनी आँख में अपने प्रति एक नज़रिया बनाने की बात है और वो नज़रिया झूठा नहीं बना सकते है ना झूठा नहीं बनेगा वो नजरिया इन प्रमाण के साथ जुड़कर जीने के साथ बनने के वाली बात है ठीक है ये बात दूसरा वैल्यू की बात करते हैं हेलो मेरा कहना है भैया अभी हम लोग जैसे धरती में आ, खेती किसानी करते हैं तो हम लोग एक संग्रह की तरह धरती को आ, खेत खरीदते जा रहे हैं जो भूमि खरीदते जा रहे हैं सारा वो संग्रह के कैटेगरी में आ रहा है तो मेरा कहना कि ये व्यवस्था जो बन रहा है अभी जो हम लोग इस इसमें सहस्तित्ववाद में बोल रहे हैं तो इसमें भी हम लोग जैसे व्यवस्था बनते जाएगी तो हम लोग अपने भूमि को ऐसे ही संग्रह की तरह रखेंगे जिसमें प्रोडक्शन होते जाएगा लोगों के तो ये ये भी एक संग्रह की तरह होगा कि नहीं होगा हाँ जी आपका प्रश्न है कि यदि हमने धरती के साथ काम शुरू कर दिया तो क्या संग्रह हो रहा है या नहीं हो रहा है धरती की यदि व्यवस्था को ठीक ठीक समझते हैं और कितने भाग में जंगल कितने भाग में खेती कितने भाग में रहवासी इलाका कितने भाग में क्या होना चाहिए यदि उसका ठीक ठीक अध्ययन करते हैं जो हम यहाँ करते हैं कराते हैं यदि उसको हम करते हैं तब तो, तो, तो धरती के साथ शोषण नहीं हो रहा है और वो पूरा ये पूरा माना जाती है कि ये साथ जुड़ने का कार्यक्रम है हर मानव हर परिवार ऐसे करेगा है ना तो आज के दौरान में हमको लग सकता है आपने आपके पास जमीन नहीं थी आपने जमीन खरीदी तो ऐसा लग सकता है कि आपने, तो आप संग्रह कर रहे हो ठीक लेकिन उसका यदि सदुपयोग कर रहे हैं तो संग्रह नहीं है और यहाँ पर ये भी जितने लोग रह रहे हैं सबने जमीन खरीदी ऐसा नहीं है कोई एक ने खरीदी बाकी तो नहीं खरीदी अभी कुछ लोग खरीद रहे हैं आगे नहीं खरीदेंगे कल को गुप्ता जी खरीदेंगे कोई दो और लोग रहेंगे उस पर है ना घर बनाएंगे लोग रहेंगे ठाठ से तो ये समझ में आया कि धरती हमारी सबकी है हमारे सबके होने का मतलब क्या हमारे में जब तक ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा हम सब व्यवस्थित नहीं होंगे तब तक ये होने वाला नहीं है हमारे में अपना पराया बना रहे जाति पाति बनी रहे ये होने वाला है ये कभी नहीं होने वाला तो हमको जात पात से मुक्त होकर है ना जीने के डिजाइन में आना पड़ेगा अमीरी गरीबी से मुक्त होकर वो कब होने वाला है समझदारी में समान होने पर ही होने वाला है ये नहीं कि आज से आप जाकर अपने जितने बिजनेस में सारे नौकर थे उनको पार्टनर बना दो और पूरा शेयर बराबर बांट दो कुछ नहीं होने वाला इससे आपका धंधा बंद करा के वो आपका धंधा पकड़ लेंगे वो आपको बाहर कर देंगे उसमें जब तक हम समझ में समान नहीं होते हैं तब तक हम साथ खड़े ही नहीं हो सकते हैं और सुविधाओं में कभी भी समान हो सकते हैं हाँ या ना नहीं हो सकते कोई दो रोटी खाएगा चार रोटी खाएगा तो सुविधाओं में समान होने की बात करना न्याय है कि अन्याय न्याय है कि अन्याय अभी हमारा दृष्टिकोण क्या है हाँ भाई कैशो महाराज अभी हमारा दृष्टिकोण क्या है सुविधा में बराबर हो जाने को हम अभी क्या मानते हैं कितना झूठा है ये सुविधा में बराबर होने का मतलब मेरे को चार रोटी खाना है इसको भी चार ही खाना है ये अन्याय होगा कि न्याय होगा तो सुविधा में बराबर नहीं होना है ये न्याय नहीं है महाराज सुविधा आवश्यकता अनुसार जिसको चार खाने चार खा जिसको तीन खाने तीन खा उसमें कोई भी अपने को कहना नहीं है ठीक चार जो कपड़ा रखना है चालीस रखना तिरहत्तर को जो करना कर सुविधा में समान नहीं होना है समान कहाँ होना है समझ में समान होना है लक्ष्य में समान होना है कार्यक्रम में समान होना है इतनी बात चलिए आगे बढ़ा थोड़ा थोड़ा विश्वास हलो हाँ जी बोलिए बोलिए बोलिए भैया दो दो सवाल हैं जुड़े हुए पहले दूसरा करिए पहले बाद में पहले दूसरा वाला करिए जी <laughs> एक हाँ जो संग्रह है जो आपने बोला कि संग्रह की प्रवृत्ति किस लिए अच्छी नहीं है संग्रह की प्रवृत्ति का एक कारण जो हो सकता है जो होता है कि आज मैं श्रम करने लायक हूँ भैया एक एकमात्र कारण कि मेरा आचरण ऐसा नहीं है कि मेरी औलादे मेरे, मेरे साथ रहेंगी उसका डरता हूं मैं अच्छा और अगर औलादे या ऐसा कुछ नहीं हो मुझे खुद के श्रम पे ही करना हो बुढ़ापे में श्रम करने लायक क्यों श्रम करना चाहिए हाँ तो नहीं बच्चा श्रम करने लायक इसीलिए तो करना चाहिए ना अरे एक उम्र तक श्रम करने के बाद एक उम्र के बाद श्रम नहीं करना चाहिए लेकिन यदि आपका आचरण ठीक नहीं है तो आपकी पत्नी आपका सुनते नहीं है आपका पति सुनता नहीं बच्चे कहा है सुनेंगे तो बच्चे सुनेंगे नहीं तो हम तो किसी के हुए नहीं तो कौन हमारा होगा इसीलिए क्या होगा पैसा को पकड़ कर रखो ताकि बड़ा पे वो काम आएगा आप सोचते हो कि पैसा आपके काम आ जाएगा क्यों क्योंकि बच्चा काम आता नहीं है और आपके पास जो काम करने आते हैं वो आपको थोड़ी काम करे तो आपका पैसा देख रहे जिस दिन मिलेगा दिन लेके भाग जाएंगे इतने सारे बुजुर्ग लोगों का पैसा लोग लेकर भाग जाते हैं। तो हम हम हम हम होते हैं तो हम हैं। तो संग्रह करते यह नहीं करेंगे संग्रह मत करो कभी बोला संग्रह मत करो आप करोगे करोगे कब तक करते रहोगे जब तक आपके अंदर भय रहेगा और भय कब तक रहेगा जब तक आप एक मानवीय आचरण से संपन्न जब तक आपका आचरण मानवी नहीं होगा मानवी का मतलब मूल्य चरित्र नहीं थी नहीं जियोगे तो भयभीत रहोगे और भयभीत रहोगे तो संग्रह से ही या तो भगवान से दो से आशा करोगे ना किससे करोगे या तो भगवान से आशा लगाकर रखोगे और नहीं तो नहीं तो पैसे से रखोगे और दोनों से नहीं रखोगे तो लापरवाह के लाओगे? दोनों के लिए काम नहीं करोगे तो लापरवाह हो जाओगे बच्चा क्या रास्ता आपके पास ये बात समझ में आई तो संग्रह नहीं करना चाहिए ये बुरी बात ऐसा कहा कि हमने संग्रह का कारण बता रहे हैं उसका निवारण बता रहे हैं यदि आपको अपने आचरण में प्योरिटी आ जाती है सुख आ जाता है तो आपके साथ लोग जुड़े रहते हैं और उनकी ज़िंदगी में आपकी ज़िंदगी से कोई प्रेरणा होती है तो आपको कोई छोड़ने को तैयार नहीं है है ना और बुजुर्ग होने के बाद तो आदमी और कीमती हो जाता है यदि वो प्रेरणादायी है तो वो कीमती हो गया कौन छोड़ेगा उसको अभी तो बुजुर्ग पैसा नहीं कमा पाता इसलिए किसी काम करें क्योंकि ज़िंदगी भर कारिरी जिए हैं पैसा कमाने को लक्ष्य माने पैसा कमाने की उम्र है बीस साल के बाद चालीस साल पचास साल साठ साल उसके बाद रिटायर हो गया फिर क्या करें भाई वो काम का भी था तो पीछे से बेटा आके घुस गया और ने कहा चल साइड में हो तो आप साइड में हो गए अब क्या काम कियापन तो कोई काम करिए तो ये समझ में आ जाए कि जिंदगी से जब तक ज़िंदगी जुड़ी नहीं है है ना संबंध ठीक से पकड़ में आया नहीं है तो हम भयभीत ही रहते हैं उसी की पूर्ति के लिए सब करते रहते हैं ठीक एक बार आपको ये जिंदगी पकड़ में आ जाएगी तो ये सब हमारे जो बच्चे हैं ये सब हमारे साथ उसको समझना चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे और यदि मेरे पास वो है जो इनको चाहिए तो अपन तो राजा हो गया अठाठ से बैठो क्या दिक्कत है तो ये नहीं कि इनका शोषण करेंगे लेकिन ये हो गया इनको जो चाहिए वो हमारे पास है है ना हमारे को जो चाहिएगा वो फिर हमारे पास इनके पास रहेगा कि नहीं रहेगा इनको जो चाहिए थी मेरे पास रहेगा तो कोई उम्र में मेरे को जो चाहिएगा वो इनके पास रहेगा कि नहीं रहेगा ये बताइए हाँ या ना अभी ये हुआ है कि एक उम्र तक हम पैसे के लिए जिए हैं बच्चों को पैसे के लिए जीने की प्रेरणा दी हैं इससे अधिक कुछ कर नहीं पाए तो क्या हो गया वो पैसा कमाने लग गया तो नमस्ते हो गई भय भी तो गए अपन अपन देख ही नहीं पाए कि एक परिवार पूरे मज़े से रह सकता है तीन पीढ़ी दस पीढ़ी मतलब तीन पीढ़ी मिलकर हजारों परिवार ऐसे रह सकते हैं आपने को पता नहीं चला ये? चलो कोई बात नहीं उसका मूल कारण क्या है विश्वास विश्वास क्या चीज है माइक यहाँ है मैं इस बात का जवाब देना चाहता हूं थोड़ा सा मेरे एक मित्र थे सतना में तो वो बोले यार डॉक्टरी बहुत साल से कर रहे हो आपने एफ डी तो कर रखी होगी मन की हाँ चलती फिरती एफ है मेरे पास मेरी सारी एफ चलती फिरती है बोले वो कैसे है मैंने कि वो सारा जितना भी डिपोजिट करना था वो कर दिया वो सब चलते फिरते अब मेरे को वो डेथ वाली एफ नहीं चाहिए जो मरी पड़ी वो तो चलती फिरती एफडी आप कर लो तो कहाँ भय रहेगा आपको किसी ने इनसे पूछा था एक बार दिल्ली में मेरे को तो नहीं मालूम इन्हीं ने जवाब दिया मेरे को याद आ गया बोले आपके पिताजी मुझे खुश क्यों रहते हैं तो इन इनका जवाब था कि उनके पास कोई एफडी नहीं ये बात ठीक समझ में आ रही है तो अभी तक हम भयभीत रहे हैं किस कारण से दूसरों से भयभीत रहे क्या अपने आप से भयभीत हैं क्या कारण आप जो आचरण कर रहे हो वो आप ही को स्वीकार नहीं है ध्यान से सुन लीजिएगा बहुत ध्यान से आप जो आचरण कर रहे हो वो आपको स्वीकार नहीं है तो आपको ये डाउट रहता है कि एक दिन ये आचरण जो मैं कर रहा हूँ ये मेरे सगे संबंधी इष्ट गण को पता चल जाएगा उस दिन उनके मन में हमारे प्रति कोई इज्जत रहने वाली नहीं है इसलिए इज्जत बचाव प्रोग्राम में लगे रहते हैं आप यदि कोई आचरण कर रहे हो और वो आपको स्वीकार हो जाता है तो आपको ये भरोसा बनता है कि सब कुछ स्वीकार हो जाएगा तो बच्चे तो एक एक सज्जन बोले कि भैया सब बातें छोड़ो बच्चों को सिखाओ हम क्या हो गया बोले बोले हमारे घर में तो हमारी बहू हमको पूछती ही नहीं है मैंने कहा क्यों नहीं पूछती पूछ थोड़ा बहुत तो ध्यान देती हो नहीं वो कोई हमारी इज्जत ही नहीं करती मैंने कहा कर, आपकी नहीं करती किसी की तो करती होगी बोले हमारे से ज़्यादा इज्जत तो हमारे घर में टूटी हुई झाड़ू होती है ना उसकी ज़्यादा इज्जत करती है मैंने कहा देखो दद्दा इतनी सी बात है यदि उसको ये भरोसा है कि टूटी हुई झाड़ू तो फिर भी काम आ सकती है क्या आ सकते है उसकी अभी नहीं उपयोगिता अभी भी और आपकी उपयोगिता क्या उपयोगिता थी नोट कमाओ भोग करो अब शरीर जवाब देना बंद हो गया तो भोग क्या करें उम्र हो गई रिटायर हो गए तो नौकरी में तो रिटायर हो गया तो क्या कमाए और बिजनेस था खानदानी पीछे से बच्चे ना आके धीरे से घुस गया हो तो और हमको साइड में कर दिया है ना और नहीं हो रहा था तो सब सब पीछे पड़े माँ पीछे पड़ी मतलब पत्नी पीछे पड़ेगी दो उसको भी है ना बहने भाई हैं सब मिलके घुसने की जगह बन गए घुस गया अब हम क्या करें तो यही समझ में आया कि आपको अपना उपयोग समझ में नहीं आया तो दूसरों को कैसे अपना उपयोग समझ में आएगा या हमने अपना उपयोग को किसी और गलत चीज़ में मान लिया था तो दूसरे ने भी देख लिया कि उतना ही है तो काम खत्म हो गया जी चलिए आगे चलते हैं विश्वास को शायद ऐसा बोल सकते हैं कि चूंकि हमने अपने आप में कोई ऐसी परमानेंट वैल्यू नहीं पैदा आ, की है जिसकी वजह से हम वैसी जिए है इसीलिए भयभीत है फॉल्स वैल्यू में जी रहे हैं इसीलिए भयभी ठीक है बात चलिए विश्वास क्या है विश्वास कोई कोशिश करेगा जरूरत ही नहीं है भय का भय ना होना ही विश्वास ठीक बात है मान लेते हैं जैसे मैं यहाँ खड़ा हूं जैसे आप यहाँ बैठे हो अगर मैं एक जानकारी दूं आपको कि जितनी कुर्सियां लगी हैं 110 20 इसमें से एक कुर्सी की टांग एक टूटी हुई है तब क्या हो गया तो पहले विश्वास था या बाद वाले स्टेटमेंट के बाद विश्वास हुआ पहले विश्वास था क्या विश्वास था ये कुर्सी गिराने वाली नहीं है क्यों ऐसा विश्वास था आपको कुर्सी पे विश्वास था आपको क्यों हा अपनी समझ पे विश्वास था या कुर्सी कुर्सी के आचरण पे विश्वास था अरे कुर्सी के आचरण पे विश्वास था या समझ समझ समझ पे विश्वास था? अपनी समझ पे विश्वास विश्वास। था? था इस उदाहरण में दीदी? मतलब से हम कुर्सी चेक करके उसके आचरण को पता कर सकते हैं। भरोसा कब बनेगा जब उसको चेक करेंगे अपनी समझ से <laughs> तो अब क्या चीज हुई समझना और उसके और आधार पर आचरण की निश्चितता उसको जांचना फिर समझ कुर्सी के ऊपर आपको आज भरोसा जैसे ये बिल्डिंग है अभी आपको बताएं ये बिल्डिंग जहाँ बनी है ये बहुत पुराने स्ट्रक्चर पे बनी है पता है आपको और जब ये बिल्डिंग डिजाइनिंग डिजाइन हो रही थी तो हमने एक दो चार इंजीनियर को बोला कि तुम इसको डिजाइन करो उसमें यहाँ बनाना इतना बड़ा हॉल उनमें बोला कितने लोग बैठेंगे उनको पता ये हॉल ऐसा बनना है वो सारे इंजीनियर ने मना कर दिया क्यों क्योंकि बोला इसका फाउंडेशन ठीक नहीं है कभी भी गिर सकती है तो हम तो टेस्ट कर रहे हैं कितने भी गिर सकती हैं <laughs> अच्छा इसमें कुछ भी झूठ नहीं है मेरे पास ईमेल रखी है एक लेडी आई थी भैया मेरा नाम हटा देना गिर जाएगी मैं तो बहना अपने घर जाए कोई चिक्कत नहीं है मेरे को पता है कि क्या करना क्या नहीं करना तो यहाँ यदि मैं यहाँ खड़ा हूँ आराम चलता रहता हूँ हाँ जी ठीक बात है तो so, विश्वास क्या चीज है आचरण की हा जी पांच दस लोग और आ सकते हैं चिंता मत करो भैया तो आप अभी देखेंगे मनुष्य या परिभाषा देखेंगे विश्वास की क्या है आचरण की निश्चितता बराबर विश्वास ये फ्लोर का एक आचरण है यदि ये, ये निश्चित बना रहता है तो हमारे को विश्वास ये चद्दर ऊपर से गिरेगी नहीं तो हमारे को इस पर विश्वास है ना अब तक मनुष्य को देखोगे तो मनुष्य मनुष्य के प्रति आश्वस्त है या भयभीत है लेकिन कुत्ते के प्रति क्यों क्योंकि कुत्ते का आचरण पेड़ का आचरण नीम के पेड़ में नीम लगता है आम के पेड़ में आम लगता है या उसके आचरण के निश्चित होने की प्रमाण है ठीक तो कुत्ते के प्रति हम हमारे में आचरण की निश्चितता निश्चित कर रहे हैं पेड़ पे कर रहे हैं हवा पे कर रहे हैं सोने पे कर रहे हैं लोहे पे कर रहे हैं सब पे कर रहे हैं लेकिन आदमी का नंबर आते सही जबकि विश्वास उसको चाहिए कुत्ते को चाहिए आदमी को ये बात समझ में आया तो आचरण की निश्चितता ही विश्वास है आपके घर में कोई आप पे विश्वास को नहीं करता है? क्योंकि आपका आचरण निश्चित नहीं है निश्चित का मतलब मोनोडोन नहीं करें निश्चित कैसे निश्चित होता है कोई चीज निश्चितता का मतलब क्या हुआ डेफिनेट हाउ हाउ यू कैन यू से दट इट इज डेफिनेट और इनडेफिनेट अगेन अगेन मोनोडोनस In the similar manner then again it is not a monotonous every time when you you come in my house then I offer चाय पियेंगे पार्ले जाके दो बिस्किट खाएंगे है ना उसके बाद फिर वैसे के वैसे तो आपके बोले क्या हो गया इसको कैसे टकी गया इसकी <laughs> है ना तो वो नहीं है ना monotonous नहीं है तो किसी भी आदमी के, के संदर्भ में आचरण की निश्चितता को कैसे देखेंगे? सर उससे एक एक्ष, हम बार बार छोटा मतलब, बच्चा, बच्चा, बच्चा होता है सुना सुनो छोटा बच्चा होता है तो माँ उसको नलाती धुलाती खिलाती पिलाती है अब वो बड़ा हो गया बीस साल का हो गया अभी भी माँ उसको नहलाए दुलाए खा लेटा खा ले बेटा आप जिस एक्सपेक्टेशन से गए वो मीट हो गई मतलब उससे हाँ, अभी और आगे चले आप, आप, आप गए है है। है कैसी है निरंतर है हर समय कोई अपेक्षा है जैसे अभी एक अपेक्षा है कि विश्वास पड़ा दो भाई फिर एक अपेक्षा घंटी बज गई रसपूरी खाने दो भाई भैया इंग्लिश में उसको प्रेडिक्टेबल बोलेंगे क्या हाँ एग्जेक्टली exactly ही है कि भैया क्या है ये तो कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं कोई चीज को है ना तो आचरण किसी लक्ष्य के साथ है और लक्ष्य के साथ दिशा और दिशा के साथ कार्यक्रम और कार्यक्रम के साथ पार्टिसिपेशन अगर ये इफ इट इज कनेक्टेड देन यू कैन प्रेडिक्ट एनीथिंग Then you feel confidence on that. एक बज गया तो लक्ष्य के साथ दिशा दिशा के साथ कार्यक्रम कार्यक्रम के साथ पार्टिसिपेशन यदि इसमें एक रूपता है तो आप ये कह पाते हो कि इसका आचरण निश्चित है जैसे आज आप मेरे को मिले और आज आ, आज आपसे मेरी ये बात हुई कि देखो ऐसा है कि ये शिक्षा व्यवस्था में हमको काम करना है और अभी हम जिगलू पर काम कर रहे हैं और आज से साल बाद मिले तो आप वापिस देख रहे हो हम शिक्षा व्यवस्था में काम करना बोल रहे हैं जिगलू हम कर चुके होंगे और आगे कुछ कर रहे होंगे तो आपको लगेगा देखो यार एकदम तो कोई कंसिस्टेंसी है इसमें तो हम रिपीटेबिलिटी नहीं चाहते हैं कंसिस्टेंसी चाहते हैं और कंसिस्टेंसी कहां से आ रही है ठीक है ना ये बात हाँ वो पर्पज एक्शन प्लान और वैल्यूज उन सबको मिलाकर वो एक आचरण है और उस आचरण में कंसिस्टेंसी है और जब जो जरूरत होगी वो करेंगे अभी ये ज़रूरत है आज आप आए हो तो परिचय शिविर हो रहा है हम लोग बैठ के बात कर रहे हैं अभी नरेश भैया यहाँ यहाँ हैं अब इनके साथ थोड़ी बैठ के हम हर दिन सम्मान बढ़ाते रहते हैं इनको तो उनके साथ बैठ के हम लोग ये और कुछ बात रहती नीति दीदी आप कुछ और बात करेंगे जो जरूरी होगा उसको पहचानते हैं और उसके साथ काम करते रहते हैं है ना तो जब जो जरूरी है उस आवश्यकता को ठीक ठीक पहचानने की समझ तो पहला मुद्दा कहाँ से आया आचरण की निश्चितता में पहला भाग आया कि आवश्यकताओं को समझना पहचानना आवश्यकता को पहचानना आवश्यकता को पहचाने के कैसे कब पहचान पाते हैं आँख होते हुए बे अंधे समझने से होता है तो सब कुछ जो कुछ भी समझना है जीना क्यों और जीना कैसे ये समझ आ गया तो आवश्यकता की पहचान हो गई तो एक काम पूरा हो गया और दूसरा काम क्या हो गया उस आवश्यकता के अर्थ में जीना उस आवश्यकता की पूर्ति करना उस आवश्यकता की क्या करना है पूर्ति करना है जब जो आवश्यकता है एक व्यक्ति में परिवार में समाज में राष्ट्र में अंतर्राष्ट्र में धरती के साथ क्या आवश्यकता है उसको ठीक ठीक पहचानना वो कैसे पहचान पाते हैं अध्ययन पूर्वक पहले हमको समझना पड़ेगा नदी क्या है पहाड़ क्या है धरती क्या है आदमी क्या है ये समझना क्यों कैसे का उत्तर प्राप्त होना पहला मुद्दा क्यों कैसे क्या का उत्तर प्राप्त हुआ तो समझ हुई और उस समझ के आधार पर आवश्यकताओं को ठीक ठीक पहचान पाए और उस आवश्यकताओं को ठीक ठीक पूर्ति करते रहना इसका नाम है विश्वास जैसे आज आप आए हो परिचय शिविर में तो आज आपके आपके साथ मेरा यह विश्वास बनना चाहिए कि मैं आपको इंट्रोडक्शन इस पर बातचीत का ठीक से दे पाया फिर आगे आप आओगे विकल्प में तो मैं आपको विकल्प के रूप में चीज़ें दिखा पाऊँ कि देखो ऐसा ऐसा हम चाहते हैं तो ये अपेक्षाएँ और उस अपेक्षा का निर्वाह कर पाएँ तो स्वयं में विश्वास का मतलब क्या हुआ अब क्या हुआ देखो स्वयं लिख देंगे तो क्या होगा स्वयं में विश्वास का मतलब क्या हो गया स्वयं का आचरण का निश्चित होना उसके लिए करना क्या है समझना और उस आवश्यकता की पूर्ति करना ये बात समझ में आई ये बात समझ में आई तो विश्वास को कैसे पा सकते हैं अब यदि कोई एक आदमी अपने पे विश्वास करता है तभी वो दूसरे पे कर सकता है यदि अपने पे विश्वास नहीं तो दूसरे पे संभव है क्या जैसे हमको अपने पे भरोसा नहीं तो कुत्ते पे भरोसा कर पाए क्या कर ही नहीं सकते अपने पे भरोसा नहीं है तो क्या पैसे पे भरोसा कर पाए कर ही नहीं पा रहे हो पैसे पे भरोसा करने के बावजूद भी पैसे पे भरोसा नहीं है क्यों क्योंकि जब तक आपको अपने में भरोसा नहीं है और आप ही भरोसा करने वाले हो और आपको अपने पे नहीं तो पैसे पे कैसे कर लेंगे भगवान पे भरोसा है क्या हमको अगर भगवान भरोसा तो हम खाते पीते नहाते तो ककाई के भगवान ही करता सब तो भगवान चूँकि मिला नहीं इसलिए भगवान पर भरोसा नहीं है पैसा मिला लेकिन तृप्ति मिली नहीं इसलिए पैसे पर भी, भी हमको भरोसा नहीं है इसीलिए हम लोग आ यहाँ आ बैठ के सुन रहे हैं समझ रहे हैं तो विश्वास का मतलब हुआ आवश्यकता को ठीक ठीक पहचानना उसके लिए समझ चाहिए समझना किसको है समग्र को समझना समग्र का मतलब अस्तित्व को समझना अस्तित्व में मानव को समझना और उसके योगफल में समझ आई उससे आवश्यकता की पहचान हुई और आवश्यकता की पूर्ति कर पाए इसका नाम विश्वास तो क्या दो चीजें मूल्य हो गई एक सम्मान और एक सम्मान के साथ विश्वास सम्मान और विश्वास दोनों हमारी अब क्या हो गई इन अवर जर्नी कि कैसे सम्मान और विश्वास को हम पहचान पाए आगे बढ़े ये हमारी जर्नी है क्या समझ में आ गई आज समझ में ही कल जिएंगे भैया आवश्यकता की, हाँ की पहचान और उसकी पूर्ति होना आचरण की निश्चितता को हम समझने के पहलु हैं समझ में नहीं आए आवश्यकता की ठीक ठीक पहचाना आपके घर में एक बालक है छोटा तो बालक क्यों है बालक क्या होता है प्रकृति में क्यों पैदा हुआ ये सब आपको अगर पता रहेगा तो आप बालक को ठीक से समझोगे और बालक को ठीक से समझने के बाद बालक की आवश्यकता क्या उसको पहचानोगे और बालक की आवश्यकता आपकी आवश्यकता बनेगी कि बालक की आवश्यकता रह जाएगी तो आपकी आवश्यकता बनी तो आपको आवश्यकता पहचान में आ गई फिर आप उस आवश्यकता के अर्थ में जियोगे है ना आज यदि उसको खाना पीना है तो खिलाना पिलाना करोगे आज उसको समझाना है तो समझाओगे तो तब क्या होगा आप भी विश्वासपूर्वक जियोगे और धीरे धीरे उसमें भी विश्वास आ जाएगा ये बात समझ में आई कोई कठिन बात है ठीक है ना आवश्यकताओं को ठीक ठीक पहचान नहीं पाए हैं आवश्यकताओं को सिर्फ सुविधा की आवश्यकता मान लिए गलती हो गया ना उसीलिए विश्वास नहीं बन पा रहे सुविधा की भी जरूरत है और सुख की भी जरूरत है कपड़ा भी चाहिए और विश्वास भी चाहिए खाना भी चाहिए और सम्मान भी चाहिए चाहिए कि नहीं चाहिए अपन सोचे खाना कपड़ा से सम्मान विश्वास पूरा हो जाएगा वो होता नहीं है हमने दूसरे को खाना कपड़ा दे दिया तो, तक, तक तो दो मूल्य हो गए हाँ जी अभी नीतू दीदी कुछ अनाउंसमेंट करने के लिए आई क्या हाँ तो आ जाओ माइक ले लो भैया जी चालू नहीं हुआ हाँ माइक इसका बढ़ा दो भाई वॉल्यूम थोड़ा दीदी का बोलिए भैया जी ये मेरा मानना है कि जैसे अभी इंसान की और कुत्ते की बात चल रही थी कि इंसान पे भरोसा नहीं है लेकिन ये तो मानना है तो ये भ्रम है कि नहीं कि कुत्ते पे भरोसा है वो वफादार होता है और फिर मेरे समय में साथ भी देता है जैसे घर पर चोरियाँ होने वाली हैं तो पहले से सूचित कर देता है भोंक भोंग के कि कोई है हमको वो सूचना देता है तो क्या इंसान तो सही है तो ये कुत्ते में भी ऐसा भ्रम है वही दीदी कुत्ते का आचरण निश्चित है क्या अनिश्चित वो आहार निद्रा भय मैथुन पूर्वक जीता है वो आपको उठाने के लिए भौंकता नहीं है उसको खुद को डर लगता है <laughs> <यार>। सही है <laughs> कुत्ता कोई कोई बहादुर नहीं होता डर कुत्ते ज्यादा भोंगते हैं तो कोई भी कोई भी भोंगता कौन है डांटता कौन है गुस्सा कौन करता है ज्यादा भयभीत आदमी ज्यादा क्रोधित होता है या जो अभय संपन्न आदमी वो क्रोधित होता है कौन होता क्रोधित क्रोध किसको आता है हाँ जी माइक और कोई प्रश्न है जब तक माइक दीदी के पास आ रहे है हेलो सर हाँ जी बोलिए बोलिए हमारे यहाँ एक देवी साधना वाले है सर वो पूरा जितना प्रकार के आदमी जाते हैं जादू टोना भूत प्रे जो भी लगा है उनको ठीक कर देता है तो वास्तव में भूत जादू टोना है क्या देखो हमारे पास भी यही काम होता है जितने लोग के भूत होते हैं, सब उतारने काम यहाँ भी करते हैं <laughs> कौन सा काम ज्यादा सफल है देख लो कितने सारे भूत लेके लोग यहाँ है किसी को पैसे का भूत किसी को हीरो बनने का भूत किसी को सचिन तेंदुलकर बहुत किसी को शाहरुख खान का बहुत सवार है कि नहीं सवार हम भी भगाने का प्रोग्राम ही कर रहे हैं ठीक है बात अब आपका भगा के भगा आप चेक कर लेना हाँ जी और कोई प्रश्न है इसके बाद ब्रेक लेते हैं नीतू दीदी कुछ कहना चाहती है हाँ जी हाय रे आत्मा परमात्मा कहा से होता जी अभी अभी इसको में हाँ, हाँ, ने, ने, अभी इसको बाद बाद देखते हैं हैं नहीं नहीं ठीक है है है मैं आत्मा क्या क्या थोड़ी देर तो, में करते हैं। दीदी पहले ये समझो <laughs> सभी को नमस्ते एक्चुअली बेकरी में अधूरा काम छोड़ के आई इसलिए हड़बड़ी हो रही है आज आपके और हमारे सम्मानीय और प्रिय अजय भैया जी का जन्मदिन है तो और हम लोगों के हैं और भी कई लोगों का हो चुका है जो जा चुका है या आने वाला है तो हम लोग क्या करते हैं एक ही दिन उनका एक साथ बर्थडे मना लेते हैं बर्थडे हो या एनिवर्सरी तो ऐसे कल भी एक भैया का था और उसके दो चार दिन पहले भी था तो एक साथ ही आज सेलिब्रेट करने वाले हैं तो एक छोटा सा उत्सव मनाएँगे आठ बजे से साढ़े बजे तक का टाइम है तो आप लोग सब जल्दी खाना पीना खा के और यहाँ उपस्थित होने का प्रयास करेंगे और उसमें अगर किसी को बहुत अच्छा गाना बजाना या नृत्य करना डांस करने का मन हो परफॉर्मेंस करना चाहता हो तो वो अपना नाम और लिस्ट प्रांजल भैया के पास लिखवा दे जब तीन बजे आप लोग आएंगे गाने के बोल अच्छे होने चाहिए कुछ भी करना है यहाँ परफॉर्म ऐसा नहीं है हम लोग गाने का चयन बच्चे भी यहाँ रहते हैं सुन रहे होते हैं उस आधार पे होते हैं कि गाने का बोल बहुत अच्छा होना चाहिए सार्थक होना चाहिए अगर कोई डांस भी करना चाहे तो कर सकता है और उसका निर्णय हम लोग ले सकते हैं कि कैसे गाने आए हैं उसको हम चूज कर लेंगे तो आप लोग अपना लिस्ट लिखवा दीजिएगा प्रांजल भैया से जिसको करने का मन हो और आप लोग जल्दी आएंगे तो हमको भी बहुत अच्छा हो जाएगा क्योंकि हमारे बच्चे सर्विंग में रहते हैं तो वो लोग बहुत जल्दी वो लोग क्योंकि इंस्ट्रूमेंट वही बजाते हैं हमारे सारे बच्चे आप लोग जितनी जल्दी खाने का प्रोग्राम ख़त्म करेंगे तो वो लोग वहाँ से रिलीज होकर यहाँ आ पाए आ सकेंगे तो आप लोग लो से अनुरोध है कि आज जल्दी थोड़ा जल्दी करेंगे पौने आठ तक हमको बच्चों को फ्री करना है ताकि वो लोग वाइंड अप करके और फिर यहाँ आ सकें तो आप लोग थोड़ा प्रयास करिएगा प्लीज़ और अपना अपना नाम यहाँ दे दीजिएगा इतिहास को रटकर ज्ञानी धरती को तोड़ फोड़ हुए विज्ञानी इतिहास को रटकर ज्ञानी धरती को तोड़ फोड़ हुए विज्ञानी सार्थक में कुछ निर्थक जोड़कर वस्तु विहीन वस्तु विहीन शिक्षा बेमानी वस्तु विहीन शिक्षा बेमानी शोषित होकर जो भी पाई शिक्षा विद्वान शोषण में जुड़ गया शिक्षा अध्यात्म से क्या पाया क्या जुट गया विज्ञान ने मानव शरीर के बारे में तो कुछ कहा कुछ ठीक कहा अंग प्र... प्रतंगों के बारे में व्यवस्था को जाना जीवन है कहाँ कहा जीवन है कहाँ कहा प्रकृति के कण कण को जाना पर व्यवस्था है कहाँ कहा आदर्श व रहस्य फले फूले सही सिद्धांत कहीं छूट गया शिक्षा अध्यात्म से हमने क्या पाया क्या छूट गया भाई प्रलोभन का आधार बनाकर ईश्वर को खूब गाया भाई प्रलोभन का आधार बनाकर ईश्वर को खूब गाया कपट दम्भ भरी मीठी बातों से मानव को खूब रिझाया कपट भरी मीठी बातों से मानव को खूब रिझाया त्रिपुंड तिलकधारी ने प्रमाणित ईश्वर को नहीं मिलाया प्रमाणित ईश्वर को नहीं मिलाया आस्था के बंधन में बांधकर बनकर लुटेरा लूट गया शिक्षा अध्यात्म से हमने क्या पाया और क्या चुट गया धरती सूरज ग्रह गोल व्यापक में क्रियाशील नियंत्रित है धरती सूरज ग्रह गोल व्यापक में, में क्रियाशील नियंत्रित है सभी स्वतंत्र स्वशास है स्वयं भागीदार में भागीदार में क्रियाशील है व्यापक ईश्वर में प्रकृति पूरक वो कहीं भूल गया धर्म अध्यात्म से व्यापक ईश्वर का नाता टूट गया व्यापक ऊर्जा शक्ति की पूरकता का ज्ञान छूट गया मानव जीवन की संगीत वीणा का तार कहीं टूट गया इस शिक्षा अध्यात्म ने क्या पाया क्या छूट गया धन्यवाद ले गया भाई पढ़ेगा सभी लोगों को टाइम का थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है तो इसलिए एक बार फिर से अनाउंस कर रहे हैं कि एग्जेक्टली exactly क्या शेड्यूल तय हुआ है अभी अभी जो सेशन अगला स्टार्ट होने वाला है वो ढाई बजे स्टार्ट होगा इसके बाद टू थर्टी पर वापस यहां पर आना है और जिन लोगों को नाम लिखवाने हैं खुद के सिंगिंग के परफॉर्मेंस के लिए वो सवा दो बजे आके जो साउंड डेस्क है उस पर अपना नाम लिखवा सकते हैं और उसके बाद में साढ़े से साढ़े छह है और उसके बाद फिर हाँ साढ़े छः से आठ साढ़े सात तक डिनर और फिर आठ बजे यहीं आना है थैंक यू